उत्पत्ति प्रकरण सर्ग, उत् वज्रास्त्र ब्रह्मास्त्र और पिशाचास्त्र का जिसमें पिशाचो की विविध लीलाए थी श्री वशिष्ट जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी तुषार से सने हुए वायु बहने लगे उन्होंने वन के पल्लवों को अस्तव्यस्त कर दिया वन के वृक्षों को कपा दिया और जितने मूर्तिमान पदार्थ थे उनके मस्तकों में धूली को धूलि को लीला से बना दिया। उक्त वायु वायु ने वृक्षों के झुंड के झुंड को पक्षियों की नाई आकाश में उड़ा दिया बड़े बड़े योद्धाओं को पृथ्वी में पचाड़ दिया और आकाश में उड़ा दिया बड़े बड़े मालों की अटारिया अटारियों के हिस्से को चूर चूर कर दिया और बादल रूपी भीत को छिन्न भिन्न कर दिया उस भीषण वायु से राजा विदुर का रथ भी जैसे जीर्ण पत्ता नदी के वेग से बहाया जाता है वैसे ही बहाया गया। तदुपरांत ने पर्वतास्त्र का त्याग किया वह मानो मेघ जल के, आ, के साथ आ, आकाश को भी ग्रसने के लिए उद्यत था उस पर्वतास्त्र के प्रहार से सर्वत्र व्याप्त वायु ऐसी ऐसे शांति को प्राप्त हुआ जैसे कि तत्व ज्ञान होने से माया रूप कारण का नाश होने के कारण उसके कार्य विराट सूत्रात्मा शांत हो जाता है जैसे अनेक लोगों के शवों के ढेर में करोड़ों गिरते हैं, वैसे ही पहले वायु के कारण आकाश में गई गई हुई वृक्ष पंक्तियां पृथ्वी में गिरी दिशाओं के सुतकार, यानी निश्वास के शब्द डात्कार यानी लूटपाट के शब्द भंकार यानी भीषण शब्द और उत्कार शब्द शांत हुए नगर वन और, और लताओं के निरर्थक विध्वस्त होते हैं जैसे सागर ने प्राचीन काल में अपने ऊपर इधर उधर उड़ते हुए पंख वाले मैनाक आदि पर्वतों को देखा था वैसे ही राजा सिंधु ने आकाश से पत्ती के तुल्य गिर रहे पर्वतों को देखा तदुपरांत राजा सिंधु ने दीप्त वज्रास्त्र की सृष्टि की उससे जैसे अग्नि लकड़ियों को जला डालती है वैसे ही बड़े बड़े पर्वत रूपी अंधकार को गिरा रहे वज्रों के झुंड के झुंड निकले उन्होंने अपने करोड़ों मुखों द्वारा करतन से, यानी काटने से पर्वतों के शिखरों को ऐसे गिरा दिया जैसे कि आंधी फलों को गिरा देती है तदुपरांत राजा विद्रथ ने वज्रास्त्र की शांति के लिए अनान्य अस्त्रों कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसके अनंतर ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र दोनों एक साथ शांत हो गए फिर तो राजा सिंधु ने अंधियारी रात्रि के समान काले पिशाचास्त्र का प्रयोग किया उससे अत्यंत भीषण पिशाचों की पंक्तियों की पंक्तिया निकली उन पिशाचों की पंक्तियों से जैसे संध्या के समय कोई आदमी भयभीत हो काला हो जाता है वैसे ही दिन भी भय से मानो काला हो गया अंधकार के समूह की तरह पिशाच भुवन में व्याप्त हुए उनमें से कोई भस्म के स्तंभों के यानी जले हुए स्तंभों के तुल्य काले थे कोई ताड़ के पेड़ के सदृश ऊंचे थे किन्नी का कोई रूप ही न, न था, अदृश्य थे किन्नी के, के केश ऊपर को खड़े थे कोई बड़े दुबले पतले थे कोई मूछ दाड़ी वाले थे कोई काले थे किन्नी का शरीर ग्रामीण पुरुषों की नाई बड़ा गंदा था कोई आकाशचारी थे कोई केवल अपवित्र लोगों के दृष्टि होते थे किन्नी के हाथ में हड्डी नरमुंड आदि वस्तुएं थी कोई चंचल थे कोई दीन ही न थे कोई वज्र और दलवार से भी बढ़कर क्रूर थे कोई ग्रामीण दरिद्रो की नाई ही नीन थे वृक्ष कीचड़ रथ्या यानी जल प्रवाह के भीतर और शून्य घर में उनका निवास था और वे बड़े चंचल थे उनमें से कोई अपनी जिम्हाओं को लपल रहे थे किन्नी का स्वरूप व्रेतो के तुल्य था किन्नी का अंग काला था कोई बिजली के तुल्य रूप स्वरूप वाले थे यानी कभी दिखाई देते थे और कभी छिप जाते थे मदोन्मत तो उन लोगों ने मरने के बचे मरने से बचे हुए शत्रु के सैनिकों को पकड़ना आरंभ किया वहां पर उसके सैनिकों की बुरी हालत हुई किन्नी के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए थे और किन्नी की चेतना नष्ट हो गई थी किन्नी के हथियार कवच अलग हो गए थे कोई मारे भय के दुबके हुए थे और कोई बार बार खा खाकर चल रहे थे वे सब नयन मुख पैर और अनान्य अंगों से भांति भांति की भूताविष्ट चेष्टाएं कर रहे थे उनमें से कुछ ने कौपीन और वस्त्रों का त्याग कर दिया था कुछ ने ऊपर के और नीचे के वस्त्र वस्त्रहीन अंग संकुचित थे कुछ खड़े होकर मलमूत्र का त्याग कर रहे थे और कुछ के नाचना कुछ कुछ ने नाचना आरम्भ कर दिया था राजा राजा राजा सिंधु की सेना जब राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहती थी, राजा ने जो बड़ा बुद्धिमान था उस सेना को शत्रु सेना से भिड़ा दिया तदनंतर राजा विद ने अपने सैनिक को स्वस्थ हो गए सैनिक तो स्वस्थ हो गए और शत्रु के सैनिक पिशाचो से, से आविष्ट होकर उनकी उनकी इसी गतिविधि वाले हो गए। राजा ने कोप से से उसके सहायक दूसरे का प्रयोग किया। खड़े हुए गड्ढे घुसी घुसी हुई विकराल नेत्र वाली तथा चंचल कटिभाग और स्तनमंडल से युक्त रूपिकाएं यानी पुतनाएं भूतल और आकाश से उत्पन्न हुई उनमें से किसी की जवानी उभरी हुई थी कुछ बुढ़ी आती कुछ बड़ी मोटी थी और कुछ का शरीर जीर्ण शीर्ण यानी क्रोश था किन्नी के जघन अपने स्वरूप के अनुरूप थे और किन्नी के स्वरूप के अनुरूप नहीं थे किन्नी की नाभिया बड़ी घृणित थी गुप्त अंग भी आवृत्त नहीं थे कुछ ने अपने हाथों में नर रक्त से पूर्ण खप्पर ले रखा था अतएव उनका शरीर संध्या काल के मेघ के समान लाल था आधा चबाए हुए मांस और कून को बहा रहे ओटो के प्रांतों से उनका मोह व्याप्त था वे पिशाचिया विविध प्रकार की अंग कर रही थी वे भांति भांति के अनम्र लोगों को नवाने में समर्थ थी और उनके मोह जंघा कमर पसली भुजाए और अनान्य अंग शिलाई कठोर और सापो की नाई टेढ़े मेढ़े थे उन्होंने बच्चों के शवों की नर्माला बहन रखी थी हाथ से वे मनुष्यों की आंत आंत रूपी रस्सी को खींचती थी उनमें उनमें से किसी का मुह कुत्ते जैसा किसी का कोवे जैसा और किसी का उल्लू जैसा था उनके मुंह चिबुक यानी ठोड़ी, पेट गहरे थे उन्होंने उन दुर्बल पिशाचों को दुष्ट बच्चों की नाई पति रूप से पकड़ लिया तदुपरांत रूपिकाओ और पिशाचो की वह सेना एक में मिल गई वेड़ा रस में नाचने के कारण उठाने, उठाने नाचने के कारण उठाने मुह अंग और नयन वाले थे परस्पर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे थे तथा परस्पर दौड़ रहे थे उन्होंने बड़ी जिवा बाहर निकाल रखी थी नाना प्रकार के मोह के विकार से युक्त थे रुधिर मुंड के भार से वे आक्रांत थे परस्पर एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए वे को ले जा रहे थे वे पेट भुजाए कान ओट और नासिका ये अंग बड़े लंबे थे रुधिर और मांस के किचड़ में वे परस्पर लोटपोट कर रहे थे और मंदरा चल से मते जा रहे क्षेत्र सागर के क्षीरसागर के विपुल कोलाहल से भी व्याप्त थे जैसे ही पहले राजा विद्रत ने राजा सिंधु की माया का संचार यानी उसकी माया को लौटा कर उसी के ऊपर डालना किया था वैसे ही राजा सिंधु ने भी जान जानकर बड़ी शीघ्रता और स्फूर्ति के साथ उसकी माया का संचार उसी के ऊपर कर दिया तदुपरांत राजा ने भी पहले प्रयोग करने के कारण शिक्षक तुल्य राजा सिंधु पर उस माया को लौटाकर कर राष्ट्र की सृष्टि की उक्त राक्षशास्त्र तीनों लोगों लोगों को ग्रसने में तत्पर हुआ चार ओर से पर्वताकार महाकाय राक्षसो का आविर्भाव हुआ मालूम होते थे कि मानो नरक ही देह धारण कर पाताल से निकले हो तत्पश्चात देवता और असुरों को भयभीत करने वाली बड़ी भीषण राक्षस सेना जिसमें गरज रहे राक्षसों के महान रूपी बाजे बाजे से रहे थे उत्पन्न हुई वह सेना मेदा और मांस रूपी यानी मध्य के ऊपर रुचने वाली वस्तु यानी चाट से भरी थी रुदीर रूपी मध्य से रंगी थी और मत्त कुंड वेताल और यक्षों के तांडव से बड़ी भली लगती थी कुंडो के उत्य में दंड से यानी पैरों को इधर उधर एक प्रकार से विक्षुब्ध रुधिर, रुधिर की उठी हुई तरंगों से सींचे गए प्राणियों से उक्त सेना ने रुधिर के प्रवाह पर पुल बांध रखा था उक्त पुल की कांदी संध्या काल के मेघ की प्रचुर लालिमा से भी करोड़ गुना अधिक था उन उत्पत्ति प्रकरण सर्ग दो वैष्णवास्त्रों का युद्ध दोनों राजाओं का रत रहित होना और राजा विद की मृत्यु का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी समयोचित प्रतिभा रखने वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ महान उदार और अधिक धैर्यशाली राजा सिंधु ने उस समय जबकि वह भीषण संग्राम हो रहे थे शत्रु की संपूर्ण सेना के विनाश के लिए तथा अपनी सेना की पिशाचों से हुई पीड़ा की शांति के लिए सब अस्त्रों के राजा असाधारण सब अस्त्रों के राजा असाधारण श्री वैष्णवास्त्र का जो काल रुद्र के समान सहारकारी था स्मरण किया राजा सिंधु ने वैष्णव वैष्णव वस्त्र से, से अभिमंत्रित कर जो शर अपनी प्रत्यंचा से छोड़ा उसके फल की अग्रभाग से उल्मी उल्का आदि निकलने लगी उससे निकली हुई बड़े बड़े चक्रों की पंक्तियों ने दिशाओं को सैकड़ो सूर्य से युक्त सा बना दिया अभिमुख आ रही गदाओं की पंक्तियों ने आकाश को सैकड़ों गदाघ बास, बास के नए अंकुरों से युक्त कर दिया सौधार वाले वज्रो की पंक्तियां, पंक्तियों ने आकाश को तिनके के समूह से व्याप्त बना दिया कमल दलों के कलियों के आकार की अनेक शाखाओं से युक्त पट्टिशों की पंक्तियों ने आकाश को कटे हुए वृक्षों से व्याप्त व्याप्त साफ कर दिया चोखी वाले बणों की पंक्तियों ने आकाश को फूलों की जाली से युक्त सा कर दिया और कार्य आकृति वाले खडगो की कतारों ने आकाश को पत्तों की राशि से व्याप्त कर दिया तदनंतर दूसरे राजा ने यानी विदुरथ ने भी वैष्णवास्त्र की शांति के लिए वैष्णवास्त्र का ही जो कि शत्रु की पराक्रम स्थिति के अनुरूप था प्रयोग किया उससे भी बाण शक्ति गदा प्रास पट्टी, आदि रूप जलवादी अस्त्रों की नदियां निकली जिन्होंने पहले के वैष्णवास्त्र प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया था आकाश में उन श्रस्त्रों की नदियां का अध्योलोक और पृथ्वी के मध्यवर्ती अवकाश का, अवकाश का भी विनाश करने वाला तथा श्रेष्ठ कुल पर्वतों का भी, पर्वतों को भी चूर चूर कर देने वाला युद्ध हुआ उस युद्ध में शरसे यानी वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित बाण से निकले हुए शूल तलवार और कट्टार से पट्टी चूर हो चूर चूर हो गए थे मुसलों के विस्तार तथा प्रास और शूल से शक्तियां काट कर टुकड़े टुकड़े की गई थी और बाण समूह रूप जलनिधि से जलनिधि के मंत्रों में समर्थ मुदगर ही मंदर का काल कर रहे थे वहां गों के मुख अग्रभागों से टक्कर लग रही थी ता जिनके अस्त्रों का निवारण करना महाकिन था उन प्रति योद्धा के अनुरूप प्रमाण और प्रभाव वाली तलवार थी उस युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के विध्वंस से रूप अशुभ की शांति के लिए भारे रूपी चंद्रमंडल घूम रहे थे यम वहां पर प्रासो के प्रसार से कुपित थे अतएव उन्होंने लोगों का क्षय करना आरंभ कर दिया उस युद्ध में चक्रो के चक्रो से ऊपर को खड़े किए गए अस्त्र शस्त्र कुंठित किए गए थे संपूर्ण आयोधो का क्षय हो रहा था उसके शब्द से ब्रह्मांड मानो फूटता था प्रहारों से कुलाचल भी भिन्न भिन्न भिन भिन्न छिन्न भिन्न हो रहे थे जैसे मैंने विश्वामित्र के अस्त्र का निवारण किया था वैसे ही परस्पर एक दूसरे के घात प्रतिघात का निवारण करने वाले लड़ रहे उन दो वैष्णवास्त्रों की बानवृष्टि ने सब प्रकार के शस्त्रों के समूह को काट डाला वज्रो ने अकाट्य पर्वतों को काटकर जीर्ण शीर्ण कर दिया वहाँ पर शूल और पत्थर, की नई तीक्षण थे रूप कार्य से उनकी खूब प्रशंसा होती थी और वे तेज दौड़ने से हुई फुफकार से सुशोभित थे वहा, वहा भूषुंडियों ने भीषण भिंद पालों के घने ढेर पर विजय पाई थी सबका संहार करने में समर्थ भगवान शंकर की तुल्य पराक्रम शाली को उसके तुल्य ही दूसरे शूल ने कुंठित कर डाला था निकलते ही तुरंत काटे गए हथियारों की टेढ़ी मेढ़ी गतिया हो रही थी फूट रहे चटचट शब्द ने गंगा जी के प्रवाह को रोक दिया था और अस्त शस्त्रों के चूर के ढेर रूपी महान धूम्र से चंद गया था वहां पर परस्पर के से के टकराने से घूम रहे जाल जाल की नाई प्रदीप्त होती थी। कल -कल शब्द से ब्रह्मांड मानो फूट जा रहा था प्रहार से बड़े बड़े कुल छिन्न भिन्न हो रहे थे परस्पर झूंझ रहे अस्त्रों की शरवृष्टि ने शस्त्रास्त्रों के ढेर को काट कर गिरा दिया था पर्वत की नाई निश्चल राजा विदुर विदुरथ मेरे द्वारा विश्वामित्र के अस्त्रों के निवारण की नाई केवल अस्त्र निवारण मात्र से स्थित थे उनकी ऐसी स्थिति केवल का उपाय था। मेरे सामने इसकी क्या हस्ती है राजा विदुरत की अवहेलना से राजा सिंधु के स्थित होने पर राजा विदुरत ने सिंधु के ऊपर वज्र निर्घोषयुक्त आग्नेय अस्त्र छोड़ा उक्त या अस्त्र ने सुखी हुई घास के ढेर की नाई राजा सिंधु के रथ को चला दिया इसी बीच में जबकि अस्त्र शस्त्रों से आकाश ऐसा पट गया था कि कहीं पर भी सुराख दृष्टिगोचर नहीं होता था जो राजा सन्नद था वह तो वर्षा ऋतु की नाई बानों की वर्षा करता था और जो दूसरा राजा था वह मेघ से बढ़ाई गई नदी की नाई बहता था दोनों राजाओं के पहले प्रयुक्त तो दो बलवान वैष्णवास्त्र क्षण भर के लिए परस्पर भीषण दम युद्ध कर दो बलवान योद्धाओं की नाई शांत हो गए इसी बीच में जैसे वनाग्नि वन को जलाकर गुहा से निकले हुए सिंह को प्राप्त होती है वैसे ही की अग्नि राजा सिंधु के रथ को जलाकर सिंधु को प्राप्त हुई राजा सिंधु ने हस्तलाघव से अग्नेस्त्र को वारुणास्त्र से शांत कर दिया और अपने जले हुए रथ को छोड़कर पृथ्वी पर आकर ढाल और तलवार से लैस हो गया राजा सिंधु ने नेत्रों के पलक गिरनेर में शत्रु के रथ के घोड़े को के खुर को कमल नाल की ना ये बड़ी फुर्ती से काट दिया अब तो राजा भी रथ रहित हो गए अतः वो उन्होंने भी हाथ में ढाल तलवार ली अब तो दोनों के हाथों में एक से हथियार हो गए और उत्साह भी दोनों का एक साथ वे दोनों अपने अपने वार के लिए समय ढूंढने के लिए पैतरी बदलने लगी परस्पर प्रहार कर रहे उन दोनों की तलवारें बाहर करते करते आरो के तुल्य हो गई थी दोनों सेनाओं में तलवारों तलवारें यम की दंत पंक्तियों के सदृश प्रजा को चबा रही थी राजा विद्रथ ने उक्त तलवार का त्याग कर शक्ति ली और उसे शत्रु के ऊपर छोड़ा वह शक्ति मथे जा रही समुद्र की जल की नाई गंभीर घर घर शब्द से युक्त प्रलय आदि बड़े बड़े उत्पातों को सूचित करने वाली वज्रपात के समान आई और राजा सिंधु की छाती पर गिरी वह ऐसी गिरी जैसे कि अप्रिय पति के वक्षस्थल पर उसने न चाहने वाली भारिया गिरती है उस शक्ति के प्रहार से राजा सिंधु के प्राण गए नहीं किन्तु केवल उसकी छाती छाती से, से हाथी की सुन्ड से जलधारा की नाई खून की धारा बही चंद्रमा से नष्ट किए गए अंधकार की नायु से राजा विद से भग्न किया हुआ देखकर उस देश की लीला बड़ी प्रसन्न हुई उसके आनंद का पारण रहा उसने पूर्व लीला से कहा हे hey देवी देखो नृसिह रूप हमारे पति ने हिरण्यकशिपु रूपी महाबलवान इस सिंधु को शक्ति के शिखरमई नखों से मार दिया है जैसे तालाब के बीच में खड़े हुए हाथी की सुन्ड से फुफक्कार फुफ, फुफ, फुफ, पूर्वक जलधारा गिरती है वैसे ही इसके चूर्ण विचूर्ण वक्ष स्थल से चूल चूल शब्द के साथ खून निकल रहा है हा बड़े दुख की बात है कि लाए गए रथ पर चढ़ने के लिए वह ऐसा तैयार हो गया है जैसे कि सोने के मेरु शिखर पर पुष्कर मेघ चढ़ता है हे देवी देखो इसका यह रथ मुदगर से चूर चूर कर दिया गया है हे देवी ये हमारे स्वामी लाए गए रथ में बैठने के लिए उद्यत है अर्जुन की बाण वर्षा से निवात कवच नामक दान की सुवर्ण निर्मित नगरी के नाई घूम रहे उस रथ को आप देखिए आ, बड़ा खेद की बात है कि जैसे इंद्र अपने शत्रु पर प्रहार करने के लिए वज्र को देखते हैं यानी ग्रहण करते हैं वैसे ही सिंधु ने हमारे स्वामी पर प्रहार करने के लिए मुसल को देखा यानी ग्रहण किया हमारे स्वामी मुसल रूप हथियार वाले राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी स्फूर्ति से रथ पर संवार होकर वेग से हट गए है हाँ, बड़ा कष्ट उपस्थित हुआ इस राजा सिंधु ने बड़े वेग से हमारे स्वामी के रथ को जो कि सेवाल आदि से हरे रंग के तालाब की नाई हरा है और वृक्ष की नाई ऊंचा और पताका से चिन्हित होने के कारण प्लव से यानि एक प्रकार के पक्षी से युक्त है। पीडित कर यानि से भिन्न कर बानों की वृष्टियों से हमारे पति विदुरथ को व्यथित कर दिया यह हमारे पति को जिनके रथ की पताका कट गई है रथ ध्वस्त हो गए है घोड़े मर गए है सारथी कट गया है धनुष्य और कवच कट गए है और सब अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हैं अतः ही वो बड़े घबराए हुए हैं शीला फलक के सामने समान दृढ़ हृदय में और स्थूलतम मस्तक में वज्र के समान कठोर बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा रहा है बड़े क्लेश से होश में आकर सारथी द्वारा लाए गए अन्य रथ में चढ़ रहे हमारे पति के सिंधु द्वारा तलवार से काटे गए कंधे को देखो कंधा कटने के कारण हमारे पति जैसे घन से तोड़े गए पद्मी के पर्वत से लाल कांति निकलती है वैसे ही खूब रुधिर बह रहा है ओ हो अब तो बड़ा भारी कष्ट आया जैसे आर्य से वृक्ष है वैसे ही सिंधु ने तीखी तलवार की धार से हमारे पति की पिंडलिया काट डाली हाँ मैं मर गई मैं मारी गई हूँ जलाई गयी हूँ मर गयी हूँ और लथेड़ी गयी हूँ मेरे पति की मेरे पति की दोनों जंगये कमलनाल की नाई काट दी गई है ऐसा कहकर पति की अवस्था को देखकर दुखी हुई और पति के प्रति उसका, उसका जो अत्यंत प्रेम था उससे और भय से कातर होकर वह कुल्हाड़े से काटी गई लता की नाई मुरछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी यद्यपि विदुरत की दोनों जंघाएं कट गई थी तथापि शत्रु पर प्रहार करता हुआ वह छिन्न मूल वृक्ष की भांति रथ के नीचे गिरने को तैयार हुआ वह गिरना ही चाहता था कि सारथी उसे संभालकर रथ से ही घर की ओर भगा ले गया जब सारथी राजा विदुरत को भगा ले गया तब उद्ड राजा सिंधु ने विदुरत के कंठ में तलवार से वार किया तलवार के वार से उनका आधा कंठ कट गया तद तदनंतर आधे कटे गले गले वाले विदुरत का सिंधु सिंधु ने पीछा किया राजा विदुरथ जैसे सूर्य की किरणे कमल, कमल में प्रवेश करती है वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुआ लेकिन राजा सिंधु सरस्वती के प्रभाव से परिपूर्ण उस घर में ऐसे प्रवेश नहीं कर सका जैसे की मदोन्मतर महाज्वाला के भीतर नहीं घुस सकता सारथी ने राजा विदुरत को जिसके वस्त्र कवच और शरीर तलवार से काटे गए काटे गए गले के छेद से बुद्ध बुद्ध ध्वनि के साथ निकल रही रक्त धाराओं से सने थे घर में ले जाकर सरस्वती के सामने सुखपूर्वक मरण के योग्य कोमल बिस्तर में रखा और शत्रु भी घर में प्रवेश न कर सकने के कारण लौट गया समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण इक्यावनवा सर्ग राजा विदुरथ के वध से राष्ट्र विप्लव तथा सिंधु के राज्य में प्रतिष्ठित होने पर फिर राज्य की सुव्यवस्था का विस्तार से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा जी, युद्ध में प्रतिद्वंदी राजा राजा सिंधु के हाथ से राजा मारे गए राजा विद मारे गए इस प्रकार का शोरगुल मचने पर सारा राष्ट्र भयभीत हो गया वहातन आदि वहां बर्तन आदि सामग्री से लदी हुई गाड़ियों पर गाड़ियां इधर उधर भाग रही थी रो रहे भूखे प्यासे स्त्री और बाल बच्चे को लेकर भाग रहे नागरिकों की अपार भीड़ लगी थी राष्ट्र मचने के कारण भाग रही और रो रही अनेक युवतियां मार्ग में टाकुओं द्वारा हर ली गई थी आपस में एक दूसरे को लूटने कसोटने में व्यग्र हुए लोगों को आपस का, आपस का का भी बड़ा भारी भय लगा रहता था। शत्रु के के राष्ट्र की असैनिक जनता और सैनिकों विजय प्रयुक्त तांडव की वृद्धि से सारा विद राज्य कोलाहल युक्त था स्वामियों के आ, स्वामी आ, स्वामियों के मर जाने के कारण निरंकुश हुए हाथी घोड़े और वीरों की टक्कर से असैनिक जनता गिर रही थी कोष विनाश करते समय किवाड़ों को तोड़ने से उत्पन्न हुआ घरघर -घर शब्द आकाश में फैला हुआ था वहां पर प्रबल परपक्षी योद्धाओं ने लूटे गए असंख्य रेशमी वस्त्रों को लपेटकर कोषग्रह के रक्षक सैनिकों को तिरस्कृत कर दिया मरी हुई राज चोरों द्वारा चोरों से काटी गई खून से लथपथ अपनी आतड़ियों से उलझी हुई थी राजा के अंत में डोम चांडालों के झुंड के झुंड विश्राम ले रहे थे राजा राजगृह से लूटपाट द्वारा हस्तगत किए गए राजा के भोजन योग्य स्वादु अन्नों के भोजन में गवार लोग जुटे थे सोने की सिकड़ियों को पहने हुए बालक योद्धाओं की लाते और ठोकरे खा रहे खाकर रो रहे थे अपरिचित युवक अंतपुर की महिलाओं के की केशपाश को खींच रहे थे चोरों के हाथों से मार्ग में गिरे हुए बहुमूल्य रत्नों से बटोही लोग दंतूर से यानी ऊंचे दांत वाले की नाई से उज्जवल हो रहे थे हाथी घोड़े और रथों को छीन लाने में सामंत लोग व्याकुल हो रहे थे राजा सिंधु के पुत्र के राज्याभिषेक कार्य का आदेश देने में मंत्री आदि ऊंचे राज कर्मचारी बड़े तत्पर थे राजधानी के निर्माण के लिए अच्छे अच्छे कारीगर सन्नद्ध थे बनाए गए झरको से छेदों में सिंधु की रानियां अपूर्व नगर की सुंदरता देखने के लिए प्रवेश कर रही थी सैकड़ों जय जय उद्घोषों के साथ नगर में प्रवेश सिंधु के पुत्र का जिसका तुरंत अभिषेक हुआ था उस राष्ट्र में बड़ा प्रभाव था राजा सिंधु ने बहा पर जो नाय, जो नई व्यवस्था चलाई थी उसे सिंधु पक्ष के राजाओं ने शिरोधार्य कर, कर लिया था अनान्य गांवों में चिपकर रहने वाले पूर्व राजा के पक्षपाती लोग शत्रु को पता लगने पर वहां से भी भाग रहे थे चोरों के बड़े भारी गिरोह ने लूटपाट करने के लिए मार्गों में लोगों का आना जाना रोक रखा था महाप्रतापी राजा विद्रथ के गह से दिन में धूप तुषार से सनी हुई सी ठंडी मालूम होती थी मरे हुए बंधु बांधवो के लिए रोने धोने से और मरे हुए जनों के लिए किए गए शब्द शब्द से हाथ से हाथ पकड़ने योग्य शब्द वहां हो रहा था। तदुपरांत वहां पर पृथ्वी के एक अधिपति राजा सिंधु की जय हो ऐसी घोषणा करते हुए प्रत्येक नगर में लोग भेरिया बजाने लगे पुत्र के राज्याभिषेक के बाद जैसे प्रलय प्रलय के अंत में जगत की सृष्टि करने के लिए मनु भगवान जगत में प्रवेश करते हैं वैसे ही राजा सिंधु ने जो कि विजय जनित गर्व से उन्नतमस्तक था दूसरे मनु की नाई राजधानी में प्रवेश किया राजा सिंधु के नगर में प्रवेश करते ही सिंधु के नगर में दसों दिशाओं से कर करहाती घोड़े से यो प्रवेश करने लगे जैसे समुद्र में रत्नों की राशिया प्रवेश करती है मंत्रियों ने प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक सामंत यानी अधीन राजा के पास राजकीय नियम चिन्ह और आदेश तुरंत भेज दिए थोड़े ही समय में देश देश में नगर नगर में जीवन मरण और सम्मान के विषय में यम के से कठोर नियम बने बन गए नियम बनने के उपरांत पलक भर में देश में उपद्रव के, और के बादलों की जो छटाछाई थी वह उत्पाद वायु के समाप्त होने पर जैसे वायु के जोर से होने वाले तृण और धूल का घूमना शांत हो जाता है वैसे ही सब शांत हो गई। महाप्रलय से मथने के समय भीषण जलभरियों से भरा हुआ तरंगित क्षीर सागर मंद्राचल को निकाल देने से जैसे शांत हो गया था वैसे ही अराजकता के समय उत्पात पूर्ण सारा देश दसो दिशाओं के साथ शांत हो गया सिंधु के देश की सुंदरियों के मुख रूपी कमल की भ्रमरपंक्तियों के तुल्य अलकों को धीरे धीरे हिला रहे वायु मुख कमल के मधु मधुबिंदु रूप स्वेद जल के कणों को लेने से मत्त और मंद गति होने के कारण आकुल होकर उप्त सुंदरियों के मुख कमलों की शीतलता और सुगंधी आदि मंगलमय गुणों से संपूर्ण देश से संताप दुर्गन्धी आदि अशुभ गुणों को नष्ट करते हुए बहने लगे 51 समाप्त उत्पत्ति प्रकरण मृत्यु संसार की की असत्यता और उस देश की लीला की वासना रूपता का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री जी इस बीच में अपने सामने मृत्युशैया पर लेटे हुए मूर्छित अपने पति को श्वास श्वास मात्र शेष देखकर देवी सरस्वती ने कहा देवी सरस्वती से कहा माँ यह मेरा पति यहाँ पर देह का त्याग करने के लिए उद्यत है श्री सरस्वती जी ने कहा भद्रे इस प्रकार के महान उद्योग से परिपूर्ण राष्ट्र में उथल पुथल मचा देने वाले अत्यंत अद्भुत व्यापारों से भरे हुए इस संग्राम के शुरू होने चलने और समाप्त होने पर कही पर न, न तो राष्ट्र या महितल कुछ भी रहा और न नष्ट हुआ इस प्रकार का यह स्वप्नवत स्वप्न रूप जगत है पूर्वोक्त गिरी के ब्राह्मण ग्रह के मंडप के अंदर रखे हुए राजा पद्म के शव के निकटवर्ती मंडपाकाश में तुम्हारे पति का यह पृथ्वी रूपी राष्ट्र प्रतीत होता है अंतपुर के घर के अंदर अनेक राष्ट्रों से युक्त यह ब्रह्मांड है विंध्याद्री के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर का मध्य भाग स्थित है वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर में शवयुक्त गृह रूप जगत स्थित है शवगृह रूप जगत के पेट में यह घर गर, ब्रह्मांड स्थित है इस प्रकार यह जिसमें अनेकानेक व्यापार होते रहते हैं, ब्रह्म ही है। तथा तो विंध्याद्री के छोटे से ग्राम में घर के अंदर आकाशकोश में सागर और पृथ्वी दृष्टि होते है तथा तो यह भ्रम तुमसे मुझसे इससे यानी दूसरी लीला से तथा तुम्हारे पति से युक्त है एक के भीतर दूसरा उत्पन्न हुआ यह भी कल्पना ही है वस्तुतः चैतन्य में ही यह विकास को प्राप्त हुआ है अपना आत्मा ही इस जगत रूप से व्यर्थ विकास को प्राप्त होता है अथवा कहीं भी इस जगत रूप से विकास को प्राप्त नहीं होता भाव यह की विषय के मिथ्या होने से चैतन्य में विषय रूप भी है, है ही नहीं ऐसी अवस्था में निर्विषय चैतन्य ही अवशिष्ट रहता है वही मुख्य ज्ञातव्य है इसीलिए तुम नाश और उत्पत्ति से शून्य उस परम को जानो स्वयं प्रकाश शांत निर्विकार वही चैतन्य ही मंडप घर के अंदर अपने चिन्मात्र स्वभाव से उदित अपनी आत्मा में जगत रूप से प्रतीत हुआ है उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है ऐसी विद्वानों में प्रसिद्धि है इस प्रकार अनेक व्यापारों से पूर्ण प्रतीत होने वाले उन मंडपो के भी अंदर शून्य है जगत ब्रह्म नहीं है जब ब्रह्म का कोई दृष्टा ही नहीं है तब ब्रह्म में भ्रमता ही कैसी होगी इसलिए ब्रह्म की सत्ता है ही नहीं और जो है वह निर्विकार परम परम ही है यानी परम चैतन्य ही है भ्रम असतृश्य दु, है दृश्य दृष्टा पुरुष के व्यापार के फल का आधार होता है यानी दृष्टा जो कुछ व्यापार करता है उस व्यापार का फल जिसमें रहता है वह दृश्य है। अपने में अपने में अपने अपने आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि एक में कर्तृत्व भी भी रहे और कर्मत्व भी रहे यह विरुद्ध है इसलिए दृश्य भ्रम की दृष्टा और दृश्य द्रुण्य दो दशाए इसलिए दृश्य भ्रम की दृष्टा और दृश्य दो दशाएं नहीं हो सकती द्रष्टा के अभाव में दृश्य की सत्ता और स्फूर्ति भी सिद्ध नहीं हो सकती यह द्रष्टा और दृश्य के क्रम का अभाव द्वैत दशा में दूषण है और अद्वैत दशा में तो वह भूषण है ऐसा कहते हैं अद्वैत में द्रष्टा और दृश्य के के क्रम का अभाव होने से वहां पर स्वभावतः है आप उस परम पद को जो नाश और उत्पत्ति रहित स्वयं प्रकाश शांत आदि और निर्विकार है जगत रूप से प्रतीत जानो मंडप ग्रूह के भीतर अपने स्वभाव से उदित आत्मा रूप अपने घर में लोग अपने अपने व्यवहार के अनुकूल प्रशस्त प्रदेश की व्यवस्था कर विहार करते हैं, संचार करते हैं, यह कम आश्चर्य नहीं वहाँ पर तत्वज्ञ पुरुषों को न तो जगत की प्रतीति होती है और न किसी सृष्टि का ही अनुभव होता है उक्त उक्तों के अनुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से यह निश्चित होता है कि अहंकार अहंकार का का साक्षी साक्षी रूप रूप यह निश्चित होता है कि अहंकार का साक्षी रूप अभिनाशी चिदाकाश ही अध्यानी अध्यानी की दृष्टि से जगत रूप से स्थित है मेरु आदि पर्वतों के समुदाय से युक्त वह संपूर्ण दृश्य निराकार ज्ञान रूप ही है यह जैसा दिखाई देता है वैसा स्थूल रूप नहीं है क्योंकि उसका जहां पर समावेशन समावेश नहीं हो सकता अत्यंत अल्प प्रदेश में तत्वों को उसकी प्रती हुई है जैसे देह के अंदर स्वप्न में देखा गया महानगर स्वप्न कंठे समावि इस श्रुति के अनुसार कंठ से लेकर हृदय तक बिलस्त भर स्थान में आत्म को ही पर्वत समुदायों से पूर्ण वज्र की नई कठिन लाखों जगत के रूप में स्वप्न में सभी देखते हैं। जैसे बहुत से केले के कोमल पत्ते तह के साथ अल्प स्थान में सन्निविष्ट रहते हैं, वैसे ही अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य में, में अनंत जगत रह सकते है जैसे देह के अंदर स्वप्न महानगर दिखाई देता है वैसे ही चिदनु में, चिदनु में तीनों जगत हैं, उसके अंदर भी उनमें भी प्रत्येक में जगत है। हे उनमें से जिस जगत में यह पद्म राजा शवरूप में स्थित है वहां तुम्हारी सोत यह लीला उसके पहले ही चली गई है यह लीला जो कि तुम्हारे सामने बुरछा को प्राप्त हुई त्यो ही तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुंची हैं। लीला ने कहा हे hey देवी यह लीला यह लीला वहां पर पहले देहधारणी कैसे हो गई जिस स्थिति में यह मेरी सोत है उस स्थिति को प्राप्त होकर यह कैसी स्थित है राजा पद्म के राजमहल में रहने वाले लोग इसका कैसा रूप देखते हैं और इसको क्या कहते हैं यह सब संक्षेप से आप मुझसे कहिए श्रीदेवी जी ने कहा भद्रे सुनो जैसे तुमने मुझसे पूछा है वह सब मैं संक्षेप से तुमसे कहती हूँ यह तुम्हारा ही जो दूसरी लीला बनी हुई हो वृत्तांत है इससे तुमको निश्चय हो जाएगा और इससे मरण परलोक गमन आदि को भी जिनको देखना कठिन है तुम देख सकोगे तुम्हारा पति महाराज पद्म नगर आदि के रूप से दिखाई दे रही जो यह जगन्मय भ्रांति है खूब विस्तार को प्राप्त हुई इस जगन्मय भ्रांति को ही उसी शव गुरु में देखता है यह जो युद्ध तुमने देखा है यह स्वप्न युद्ध के समान ही था यह लीला भी, जिसके बारे में तुमने पूछा है, भ्रांति ही है ये जो लोग हैं, वे जन्मादिक कार से रहित आत्मा ही हैं। यहाँ जो मरण होता है वह भ्रम ही है और यह संसार भी इस प्रकार भ्रमात्मक ही है इसी भ्रम से राजा पद्म की लीला भार्य रूप से स्थित रही तुम और वह दोनों सर्वांग सुंदरी ललनाए स्वप्न मात्र ही हो जैसे राजा की आप दोनों सुंदरियां स्वप्न मात्र है वैसे ही आपका पति यह राजा पद्म और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हो बद्री, यह संपूर्ण जगत की शोभा ऐसी ही है यहाँ पर यह सब दृश्य भी भ्रांति मात्र ही कहा गया है यदि यह जान लिया जाए तो पुरुष दृश्य शब्द के अर्थ का यानी दृश्य में दृष्टा के कर्मत्व का त्याग कर देता है इस प्रकार यह यानी लीला, तुम यह, सं, यह संसार स्थिति और यह राजा ये सब भ्रांति रूप ही हुए हैं। आत्मा की पूर्णता होने के होने से केवल मैं आत्मा सत्य आत्मा सत्यता को प्राप्त हो। ये राजा लोग और हम परस्पर अनुग्राह्य और अनुग्राहक रूप से परिचलित होकर इस प्रकार महाअचित स्थिति से बन गए हैं। वैसे ही यह लीला रूप रानी बन गई है, क्योंकि यानी परम चेतन की स्थिति सर्वात्मक है यह लीला जो कि मनोहर हास रूपी विलास से अलंकृत है हावभाव रूप लीला से चंचल मोह से युक्त है नव यौवन से सुशोभित है बड़ी दक्ष सुंदर आचरणों से मन को लुभाने वाली मीठे और अनमोल वचन बोलने वाली कोकिला सूर के सूर्य के सदृश सुंदर सुर वाली यौवन मद से मंदगति नीले कमल की पंखुड़िया की तुल्य विशाल नेत्र वाली गोल और विशाल छाती से युक्त सोने से सदृश गोरे अंगों वाली पके हुए बिंब फल के सदृश लाल ओठों वाली और बड़ी रमनीय है तुम्हारे संकल्प रूप पद्म जब मनोवृत्ति से उसकी वासना हुई तब तुम्हारे सदृश आकार वाली यह चैतन्य रूप चमत्कार में स्थित हो गई। तुम्हारे पति के मरने के अंतर ही तुरंत संकल्प रूप तुम्हारे, तुम्हारे पति ने इस अपने सामने इसे अपने सामने देखा जब चित्त अभ्यासवश वश दृढ़ वासना से आधिभौतिक पदार्थ का अनुभव करता है यानी व्यावहारिक पदार्थ का अनुभव करता है तब अनुभव से वह परमार्थ सत्य हो जाता है। परंतु परन्त, जब चित्त आदिभतिक पदार्थों को विवेक ज्ञाभ्यास से परमार्थ सत्य नहीं जानता तब उसकी वासना से सत्य दृढ़ प्रपंच में प्रातिभाषिकता का निश्चय होता है मरण ज्ञान से पुनर्जन्म रूप ब्रह्म होने पर तुमको इस राजा ने पत्नी रूप से जाना और वासनामय अन्य लीला रूपता को प्राप्त हुई तुमसे संगत हुआ इस प्रकार इस राजा ने तुमको अपनी वासना रूप ही देखा और तुमने राजा को अपनी वासनामय ही देखा तुम भी आत्मा में पहले जैसे तीन ब्रह्मांडों की ब्रह्म में स्थिति दर्शाई है वैसे ही स्थित हो आत्मा सर्वत्र व्यापक है यानी सब वासनाओं में व्याप्त है इसीलिए उत्पन्न होता है ब्रह्म सर्व्यापक है अतः अतएव जब जहा जहाँ पर जैसी वासना होती है तब वहा पर वह तुरंत वैसा ही हो जाता है और विक्षेप शक्ति से यानी वैसा ही उसका अनुभव करता है ब्रह्मा सर्वत्र संपूर्ण शक्तियों से से युक्त है, है, अतः वह पर पर जिस-जिस जिस-जिस जिस रूप से के वश जिस शक्ति का करता कराता वह वैसा ही होता है और दृढ़ आग्रह रूप वासना के कारण वैसी ही उसकी प्रती होती है जब इन दो दंपत्तियों का मरणानुकूल मूर्छा का क्षण तभी इन्होने सबका जो आगे कहा जाएगा वासना के जागृत होने के कारण अपनी कल्पना से अनुभव किया कि ये हमारे पिता हैं और ये हमारी माताएं हैं, यह हमारा देश है यह हमारी धन संपत्ति है यह हमारा कर्म है और ऐसा कर्म हमने पूर्व जन्म में किया था इस प्रकार हम लोगों का विवाह हुआ और इस प्रकार हम दोनों एकता को प्राप्त हुए इनकी वह जनता भी जो की कल्पनात्मक ही है भोगकर्ता के अदृष्ट से सत्यता को यानी अर्थ क्रिया कारिता को प्राप्त हुए है वैसे ही स्वप्न प्रतीति। थी यहाँ पर प्रत्यक्ष दृष्टांत है स्वप्निक पुरुष भी स्वप्न काल में सत्यता को यानी अर्थ क्रिया कारिता को प्राप्त होते ही है लीले इस प्रकार के अभिप्राय से युक्त लीला ने मेरी आराधना की आराधना की थी कि मैं कभी विद्वान न हो और मैंने भी उसे वरदान दिया था इस कारण वह बालिका यहाँ पर पहले ही मर गई है मैं व्यक्ति चेतन जो आप लोग हैं, आपकी समष्टि चेतना यानी हिरण्यगर्भ चेतना हूँ और आप लोगों की कुल देवी होने से सदा पूजनीय हो अत स्वतः ही सब कुछ करती हो वासनामय इस लीला के देह से निकलने की इच्छा वाले अंगुष्ठ परिमाण वाले जीव ने प्राणवायु का रूप धारण किया तदनंतर मन, मन से तत्त -तत पदार्थों की प्राप्ति के लिए उत्सुक होकर नाड़ी मार्ग से देह का परित्याग किया यानी उसके हृदय का अग्रभाग प्रद्योदित यानी प्रकाशित होता है उस आत्मज्योति प्रद्यो, रूप प्रद्योतन से यह आत्मा नेत्रों से सिर से अथवा अनान्य शरीर भागों से निकलता है इस श्रुति में कहे गए क्रम से नाड़ी मार्ग द्वारा देह का परित्याग किया तदनंतर वासना के कारण पूर्वजन्म के स्मरण से मरण मूर्छा के बाद जीव रूप से स्थित इस लीला ने इसी यानी ब्रह्माकाश या भूताकाश रूप घर में बुद्धि में संकल्पित आगे कहे जाने वाले शरीर में गमन और कुमारी रूप प्राप्ति आदि पदार्थ देखे चंद्रमंडल के सदृश मुख कांति वाली और मुरुग मुरुग के तुल्य विशाल नेत्र वाली जिसकी सूर्य की किरणों किरणों से कबलिनी की नाई वासना रूपी कलिया खिल गई थी जो लावण्यमयी होने के कारण स्वयं पति के लिए उपभोग की वस्तु थी और स्वयं भी सुन्दर पति का उपभोग करना चाहती थी भावना वर्ष पूर्व की स्मृति से स्वप्न में जैसे पद्म ब्रह्मांड मंडल के भीतर जाकर पति से संयुक्त हो गई, बावनवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण तिरपन वर्ग लीला के गमन मार्ग का स्वामी पद्म की प्राप्ति का तथा आकाश मार्ग में अज्ञानियों की गति के अभाव का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री यह यानी लीला जिसे सरस्वती देवी से वरदान मिला था पूर्व वर्णित वासनामय शरीर से ही अपने स्वामी राजा पद्म को पाने के लिए आकाश मार्ग से आगे कही जाने वाले भुवनो में जाती है स्मरण से देहादी भाव को प्राप्त कर पति मिलन की संभावना से प्रबल काम वेदना तथा छोटे से आकार वाली वह आनंद पूर्वक आकाश में चिड़िया की नाई उड़ी वहां पर उसको सरस्वती देवी के द्वारा भेजी गई उसकी कन्या ऐसे मिली मानो वह उसके संकल्प रूपी महान से उसके सामने निकल आई हो। कुमारी ने कहा हे hey, सरस्वती देवी की सखी मैं तुम्हारी कन्या हूं हे सुंदरी आपका स्वागत हो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही यहाँ आकाश मार्ग में स्थित हूं लीला ने कहा हे hey, देवता हे देवता के शरीर को प्राप्त हुए वे कमलोचने मुझे मेरी पति के समीप में ले जाओ महान लोगों का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता मेरी भलाई के लिए मैंने जो कहा उसे करो यह तात्पर्य है श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी देवी आइए, वहीं पर हम दोनों जाते हैं यह कहकर वह कुमारी लीला के आगे हो गई और आकाश में मार्ग दिखलाने लगी उस कुमारी के पीछे पीछे चलती हुई लीला जैसे होने वाले शुभ और अशुभ को सूचित करने वाली ब्रह्मा की रची हुई हस्तरेखा प्राणियों के हाथ के तलवे को प्राप्त होती है वैसे ही ब्रह्मांड के छिद्र रूप निर्मल आशा को प्राप्त हुई तदनंतर लीला पहले मेघ मार्ग को लांग कर प्रबह आवर आदि वायु समूह के मार्ग में पहुंची तदुपरांत सूर्य मार्ग से निकलकर कर नक्षत्र मार्ग को लांघकर और शीघ्रता से वायु इंद्रदेव और सिद्धो सिद्धों के लोगों का तथा ब्रह्मा विष्णु और शिवजी के लोगों का भी अतिक्रमण कर वह ब्रह्मांड कपाल में पहुंची जैसे घड़े के भीतर रखे हुए हिमजल की शीतलता घड़े के फूटे बिना भी बाहर निकल आती है वैसे ही वासनामयी वह लीला भी ब्रह्मांड से बाहर निकल गई संकल्प मात्र देह लीला को अपने संकल्प के स्वभाव से उत्पन्न इस प्रकार के कमन रूप ब्रह्म का अपने अंदर ही करती है पहुंच कर, ब्रह्मांड के कपाल में कर तो परांत ब्रह्मांड के पार पहुंची हुई लीला जलावरणों को पार कर अपाराया संबलित चिदाकाश के मध्य में पहुंची वह इतना विशाल है की यदि गुरु अत्यंत वेग से सदा उड़ता र, उड़ते रहे तो भी वे तो तो तो तो वे भी सैकड़ों करोड़ों कल्पों में उसके और छोर का पता नहीं लगा सकते तो औरों की बात ही क्या क्या है उसमें लाखों लाखों ब्रह्मांड लाखो असंख्य ब्रह्मांड है वे ऐसे ऐसे ही हैं जैसे महान मन में असंख्य फल होते हैं उन ब्रह्मांडों ने भी आपस में एक दूसरे को कभी नहीं देखा उनमें से एक में जो कि उसके सामने था और विस्तृत आवरण से युक्त था जैसे छोटा कीड़ा बेर को छेदकर भीतर घुसता है वैसे ही उसे छेदकर वह उसमें प्रविष्ट हुई फिर ब्रह्मा इंद्र विष्णु आदि के प्रमाण लोगों को लांघकर आकाश के नीचे राजा पद्म के समृद्ध भूमंडल में पहुंची भूमंडल में राजा पद्म के राज्य में और उसके नगर में पहुंचकर तत्पश्चात उस मंडप में प्रविष्ट होकर फूलों से ढके हुए शव के समीप में बैठ गई इतने में ही सुंदरी लीला ने कुमारी को नहीं देखा जैसे ध्यान होने पर माया कहीं चली जाती है वैसे ही वह कहीं चली गयी शवरूपी अपने पति का मुख देखकर लीला ने अपने तर्क से उसे सत्य समझा संग्राम में सिंधु के हाथ से मारा गया वह मेरा स्वामी वीरों को प्राप्त होने वाले इन लोकों में पहुंचकर कर क्षण भर के लिए आराम से सोता है मैं देवी जी से देवी जी के वरदान रूप प्रसाद से सदेह ही इस प्रकार यहाँ पर आई हुई हूँ मैं बड़ी धन्य हूँ मेरे समान दूसरी कोई भी भाग्यशालिनी नहीं है ऐसा विचार कर अपने हाथ में सुंदर चवर लेकर लीला जैसे ध्रुलोक चंद्र से भूमि मंडल को पंगा झलता जल, है वैसे ही झलने जल, लगी यानी अपने पति के ऊपर चवर डुलाने लगी प्रबुद्ध लीला ने कहा हे देवी वे नौकर चाकर वे दासियां और वह राजा उसे कैसे जान पाए वे उसे किस बुद्धि से क्या कहते थे और वह बुद्धि कैसे उत्पन्न हो सकती है यानी वे उसको किस नाते से पुकारते थे और वह नाता कैसे सिद्ध हो सकता है यह सब हमसे कहिए भाव है कि राजा को यदि अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का विस्मरण हो न भी हुआ हो, तो भी अविवाहित स्त्री का ग्रहण शिष्ट पुरुषों द्वारा ग्रहित होने के कारण राजा उसका ग्रहण नहीं कर सकते यह सब कथा मुझसे आप कहिए वह राजा <coughs> सरस्वती देवी जी ने, <coughs> देवी ने कहा वह राजा वासनामयी लीला और उनके नौकर चाकर सभी आपसे आपस में एक दूसरे को एक मत से ही देखते हैं, यानी जैसे राजा की रानी के प्रति यह मेरी पत्नी है यह बुद्धि है वैसे ही रानी की राजा के प्रति यह मेरा स्वामी है यह मति है और जैसे नौकरों के प्रति उनकी ये हमारे नौकर है ऐसी मती है वैसे ही नौकरों को, नौकरों के भी ये हमारे मालिक है ऐसी मती है क्यूँकी उनकी ऐसी प्रती होने में चार है हेतु हैं। पहला हेतु है सत्य संकल्प वाले हम दोनों का प्रभाव दूसरा हेतु है साक्षी रूप चिदाकाश का ऐसा स्फुर जिससे जिससे की सबकी एक मती हो और जो प्रत्येक की बुद्धि के जल के, जल में सूर्य के प्रतिबिंब के समान भीतर बैठा है तीसरा हेतु है ब्रह्म चैतन्य का भोक्ता भोक्ता के अदृष्ट के अनुसार तत्त तत रूप में विवर्त होना और चौथा तो, उनका महान महा के, यानी इसे ऐसा ही होना चाहिए इस प्रकार के ईश्वर के संकल्प के अधीन में रहना यानी सत्य संकल्प वाले इन लोगों के प्रभाव सब से सबकी बुद्धि में प्रतिबिंब की नाई स्थित चिदाकाश के एक मत्यानुकूल स्वरण से भक्ता के अदृष्टानुसार ब्रह्म रूप के भगवान के संकल्प के अधीन होने से उनकी परस्पर एक मती थी यह मेरी सहज पत्नी है यह मेरा सहज यह, यह मेरी सहज रानी है यह मेरा सहज नौकर है इस आश्चर्यमय वृत्तांत को आदि से लेकर अंत तक पूरे का पूरा तुम्हारे मेरे और इसके यानी विदुरत की पत्नी लीला के सिवा दूसरा कोई भी नहीं जान पाएगा प्रबुद्ध लीला ने कहा देवी यह मधुरभाषिणी लीला जिसे आप पति के पास पहुंच पहुंच गई कहती हैं आपके वरदान के प्रताप से इसे इस स्थूल शरीर से ही पति के पास क्यों नहीं गई श्री देवी जी ने कहा भद्रे जैसे छाया धूप को नहीं पा सकती वैसे ही अज्ञानी यानी आत्मा के ज्ञान से शून्य लोग पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हुए शुभ लोगों को नहीं पा सकते प्रथम सृष्टि में सत्य संकल्प वाले ईश्वर हिरण्य आदि ने ऐसी मर्यादा कर छोड़ी है जैसी कि सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु से तनिक भी नहीं मिलती है जैसे कि भाष्य है जहा जिसका, जिसका अध्यास है वह अध्यस्त यानी मिथ्या पदार्थ के गुण और दोषों से अनुमात्र भी लिप्त नहीं होता जब तक बालक के मन में वेताल का निश्चय रहता है तब तक उसमें वेताल के अभाव की बुद्धि का उदय कैसे हो सकता है जब तक आत्मा में अज्ञान रूपी ज्वर की गर्मी रहती है तब तक विवेक रूपी चंद्रमा की शीतलता पूर्व रूप से कैसे उदित हो सकती है मेरा शरीर पृथ्वी आदि से निर्मित है मेरी आकाश में वो उत्तम गति नहीं हो सकती जिसके अंतकरण में ऐसे निश्चय की जड़ जमी हुई है उसमें अन्य प्रकार का यानी उक्त निश्चय से विपरीत निश्चय कैसे हो सकता है अतः ये लोग विवेक ज्ञान से प्रचुर पुण्य से और वरदान से इस पुण्य शरीर से परलोक में जाते हैं जैसे सुखा हुआ पत्ता जल रही अग्नि में गिरते गिरते तुरंत ही जल जाता है वैसे ही यह स्थल देह अहंकार वासनामय अतिवाहिक देह को प्राप्त होते ही नष्ट हो जाता है जैसे पहले से खूब अभ्यस्त होने पर भी तुरंत संस्कार का उदबोध न होने से चिरकाल तक जिसमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है ऐसे अनुवाद आदि को जब कोई आदमी प्रतीक के कथन द्वारा स्मरण कर, कराता है तब जिसे स्मरण होता है वह पुरुष कहता है जैसा आपने स्मरण कराया वैसा ही मैंने उसका स्मरण किया यो जैसे स्मरण होता है वैसे ही वर और शाप के अभ्युदय से वासना और कर्म की स्मृति होती है रस्सी में जो सर्प की ब्रह्मात्मक प्रती होती है वह सर्प का कार्य कैसे कर सकती है जो पदार्थ स्वस्वरूप से ही से है ही नहीं उसकी कार्यकारिता कैसी हो सकती है यह मर गया इत्याक मिथ्या पदार्थ का जो सबको अनुभव होता है वह अनुभव खूब बड़े हुए पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कार से होता है जब यह जगत जाल खूब अनुभूत हो जाता है तब ब्रह्मात्मक स्मरण बराबर अभ्यास से सुगम हो जाता है इस प्रकार का यह सृष्टि का अभ्यास वर या शाप देने वाले हिरण्य या ईश्वर द्वारा हमारे वासना कर्म आदि से निरपेक्ष होकर नहीं बनाया गया है अर्थात हमारी वासना और कर्म से सापेक्ष होकर ही बनाया गया है जिन्हें तत्व नहीं हुआ है यानी जो अज्ञानी है और जो बाहर भूत समूह को देखते हैं, उनको संसार का भीतर ही अनुभव होता है जैसे कि दूर में प्रतित हो रहा अध्यस्त दूसरा चंद्रबिंब भी आंतर होता है इसी युक्ति से कल्पित ये संस्तिया भी अंतर ही है बाह्य नहीं है तिरपनवा सर्ग समाप्त